सत्रह मई स्वयं में स्थित हूँ अनविवाही रोग रहने का प्रयास करो सदा स्वस्थ रहो जब मैं कहता हूँ कि मैं ही इस ब्रह्मांड का हूँ तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे केवल शरीर मत समझना शरीर का स्वामी मैं आत्मा के रूप में एक ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा का मुख्य श्वर प्राण हूँ मेरा कोई कोई रूपाकार या नाम नहीं है मैं ही अनंत नामों ऐसी जाना जाता हूँ हर वस्तु मुझसे ही शुरू होती है और मुझे में ही वह वस्तु विलीन हो जाती है मेरा कभी ना जन्म होता है ना ही मैं कभी मरता ही हूँ जो जन्म लेता है या मरता है वह हमारी शरीर है जो मेरा थोड़े समय तक रहने का स्थान घर के समान है इसको समय के साथ बदलता रहता हूँ और कभी ऐसा भी होता है की शरीर के बिना भी रहता हूँ मुझे शरीर की ज़रूरत दृश्य जगत में रहने के लिए और कुछ विशेष कार्य करने के लिए पड़ती है जिससे मैं उनके द्वारा अपने प्रमुख कार्यों को सिद्ध कर सकूँ यदि सभी प्राणियों को सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो सभी प्राणी इस दृश्य मई संसार और शरीर से मुक्त हो जाएंगे जिसके कारण ये जीवन रूप संसार का अंत हो सकता है जिसको मैं रोक कर रखता हूँ सभी प्राणियों को मूल माया काम क्रोध लोभा वृत्तियों में उलझा कर रखता हूँ जिसके कारण यहाँ संसार से मुक्त होना बहुत कठिन और दुष्कर है उसी प्रकार से, जैसे कि सूर्य को ठंडा करना किसी जीव के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव है क्योंकि यदि वे अपनी दुष्ट वृत्तियों के वशीभूत होकर ठंडा करने का प्रयास करता है तो अपने जीवन के लिए ही भन्य कृतम संकटों को खड़ा करता है मैं ये जानता हूँ कि हर प्राणी अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता है किसी भी कीमत कि पर वे मरना नहीं चाहता है इस भाव का सबसे अधिक फायदा उठा कर दूसरे प्राणियों को गुमराह करने के लिए और उनके सामने बड़ी बड़ी भयंकर चुनौतियों को खड़ी करके उसको परिष्कृत और नवीनीकरण करता हूँ मेरे द्वारा बड़े बड़े संकटों को प्राणियों के सामने खड़ी करने बाद भी कुछ ऐसे पुरुष होते रहते हैं समय के साथ जो इस दृश्यमय जगत से मुक्त हो जाते हैं और मुझे उपलब्ध कर लेते हैं वास्तव में अश रही हूँ शरीर ऐसी जो मैं मुख्य कार्य करता हूँ ये है की शुद्ध शब्दों का उच्चारण ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करता हूँ जिससे ही ब्रह्म अर्थात मैं ज्ञान मतलब मेरी जान मेरा जीवन जो इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के कारण ही है मैं यही हूँ इसे मैं जानता हूँ जिससे निरंतर शब्द के साथ ऊर्जाकार निस्तारण मेरे द्वारा अनंत प्राणी रूप शरीर से होता रहता है ये सिर्फ प्राणियों के द्वारा ही नहीं होता है इसके साथ ये अनंत ग्रह अनंत तारे और अनंत ब्रह्मांड के साथ अनंत आकाश गंगाई भी शब्दों करती हैं, जिससे अनंत प्रकार की ऊर्जाई निष्कासित होती रहती हैं, जिससे अनंत प्रकार के परमाणु निरंतर विकसित होते रहते हैं इसके साथ अनंत जीवन के वाहक ग्रह तारे सौर मंडल इत्यादि बनते और नष्ट होते रहते हैं ये मेरा कार्य अनंत काल ऐसी ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा इसका न कहीं प्रारंभ है और न ही कहीं पर इसका अंत ही है जिसके कारण ही लोग मुझे अनंत तभी कहते हैं और ये कार्य निरंतर सदा से होता ऐसा ही आ रहा है कभी भी इस ब्रह्मांड से मानव संपूर्ण जीवन का पूर्ण अंत नहीं हुआ है मैं हमेशा इस जीवन को आगे बढ़ाता रहता हूँ इस पृथ्वी पर जीवन के बीज को बोने से पहले मैंने मंगलवार आदि ग्रहों पर जीवन को पैदा कर चुका हूँ इसके अतिरिक्त भी अनंत ग्रहों की यात्रा ये जीवन यहाँ पृथ्वी पर आने से पहले कर चुका है जो कहते हैं कि जीवन प्रथम विकास यहाँ पृथ्वी पर हुआ है ये गलत है जीव सिर्फ शरीर को ही नहीं बदलता यद्यपि वे ग्रहों को भी बदलता रहता है समय के साथ निरंतर जब उस ग्रह का दोहन पूरी तरह हो जाता है तो में दूसरे ग्रहों का निर्वाण करता हूँ जिससे कि ये जीवन उस ग्रह पर अपना निवास बना सके जिस प्रकार से कोई प्राणी अपनी शरीर का त्याग करता है और पुनः नए शरीर को धारण करके अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन के संसकारों का सर्जन करता है ऐसा ये ग्रह और नक्षत्र आदि भी करते हैं ये भी अपने शरीर का त्याग करते हैं पुनः नए शरीरों को धारण अपनी तपस्या और सहन शक्ति की योग्यता के अनुसार करते हैं, इसलिए टैटिस देवता में सर्वप्रथम आठ वसु है जो जीव को हर स्थिति में स्वयं पर बसाते हैं और उनका अपने जीवन के अंत तक हर प्रकार से पालन पोषण करते हैं इन ही गुणों को धारण करके मानव भी और दूसरे जीव भी स्वयं का उद्धार करने में और स्वयं को विकसित करके मुझ में समाहित हो जाते हैं हम ही इस दृश्य में हजारों ब्रह्मांडो के मुख्य केंद्र ब्रह्मांड मानव है हमारे अंदर ही वे अनंत ब्रह्मांडो का स्वामी विद्यमान होकर वे त्रिकादर्श यहां ले रहा है सम्पूर्ण दृश्य अदृश्य चराचर जगत का नियंत्रण करता है हमारे अंदर ही वे भी ग्वैंग की घटना घट रही है और हमारे अंदर ही वे ब्लैक होल भी विद्यमान होकर हर पल घट रहा है वह हमारे द्वारा ही ब्रह्मांडों का सर्जन कराता है और हमारे द्वारा ही ब्रह्मांडों को नष्ट भी कराता है वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है वह सारा कार्य हमारे द्वारा ही पूर्ण कराता है चाहे वह कार्य किसी के विकास के लिए उत्थान के लिए हो किसी के पतन या नाश करने के लिए भी वह हमारा ही उपयोग करता है हम सब उस अदृश्य सत्ता हमारे कर्म के मात्र मोहरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है हम स्वतंत्र नहीं है हम सब उसकी पर तंत्रता में ही अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं यदि कोई कहे कि वे हमारे कर्मों का फल देता है ये सत्य नहीं है हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं इसमें उसका कोई अधिकार नहीं है वह किसी को कभी ना ही प्रसन्न कर सकता है ना ही वे हो से। दोहख ही कर सकता है हम मृत्यु के भयंकर निर्दय पंजो में फंस चुके हैं तो उसमें हमारे स्वयं के कर्म ही कारण है उसमें व्या परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है वह हमें मृत्यु के घातक खतरनाक पंजों से मुक्त नहीं कर सकता है हमने स्वयं के सर्वनाश में ही रस लेकर बहुत अधिक परिश्रम किया है हमारे द्वार किए जाने वाले कर्म के परिणाम का ज्ञान न होने के कारण या लापरवाही के कारण जो कर्म किए जाते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए विनाशकारक सिद्ध होता है मान लिया कोई एक पुरुष या स्त्री है जो नियम संयम से नहीं रहते हैं व्यभिचार करते हैं शरीर का निरंतर दोहन करते हैं का मुक्ता पूर्ण जीवन जीते है उनका जीवन हमेशा दुखमय होता है वे हमेशा अपने प्रत्येक कर्म से अपने लिए नए नए दो का निरंतर सर्जन करते हैं इसके उपरांत वे ही कितनी ही प्राथमिक नया उपासना करते रहे इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है शिव इनकी परेशानी और बढ़ जाती है हमारी प्रार्थना नया उपासना हमें ताकतवर बनाते हैं और हमारे संकल्प मनोबल की दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं जिससे हम अपनी मुसबतों से पार बाहर निकलने में समर्थ होते हैं इसमें उस परमेश्वर का कोई योगदान नहीं है परमेश्वर कभी भी किसी का न ही पक्ष में होता है न ही वे कभी विपक्ष ही किसी के होता है वे हमेशा निष्पक्ष होता है वे न किसी को जन्म ही देता है न किसी को मारता ही है न ही वे किसी को अमिर बनाता है न ही वह किसी को गरीब ही बनाता है न ही वे किसी को विद्वान बनाता है न ही वह किसी को मूर्ख ही बनाता है हम सब ही अपने पूर्ण मालिक है हमने ही अपने आप को ऐसा बनाया है जैसा की हम आज हम स्वयं की मृत्यु के स्वयं के जीवन के स्वयं के विकास के स्वयं के पतन के सबका सब, सब दारोमदार अपना ही है हम सब को गलत बनाया गया है हम सब गैर जिम्मेदार किस्म के हैं अपनी कमियों और त्रुटियों का कारण दूसरों को घोषित करते हैं जिससे हमें दूसरों की नज़र में ऊंचा उठने में सहायता मिलती है और स्वयं के अहंकार को बल मिलता है हमारा कर्म जब हमारे स्वार्थ के वशीभूत होकर किया जाता है तो वे हमें अपने वश में कर लेता है हमारा स्वार्थ कितना क्षुद्र है जो किसी परमाणु या अणु के समान हो सकता है या फिर हमारा कर मोर का स्वार्थ इतना बड़ा हो सकता है जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ये हमारे स्वार्थ की दो श्रेणियों है परमाणु अणु की तरह बहुत सुक्ष्म गुप्त एक शुद्ध रूप है जिसके परिणाम से हम अन्य होते हैं इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमाणु बम कार्य करता है हमें हमारे अंदर से ही पूरी तरह से ऐसी कर देता है वहाँ किसी वस्तु का कभी सर्जन नहीं होता है वहाँ चारों तरफ हमेशा मृत्यु वही अपने परों को फैलाकर ही रखती है और एक दूसरे प्रकार का कर्म होता है जो बहुत विशाल उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है जिससे हम परमेश्वर के समान कार्य करने वाले जो सभी परमाणुओं का संग्रह ये ब्रह्मांड जैसा कार्य है जो प्रकृति करती है जिसको नियंत्रित करने के लिए ये मानव प्रयासरत है कुछ हद तक कर लिया है कुछ अभी भी बाकी है जिसके लिए प्रयासरत है एक तीसरे प्रकार का कर्म है जिस पर हमारे भर चार मनुष्य ने बहुत जोड़ दिया है वह है निष्काम कर्म करने के लिए निष्काम कर्म का मतलब है जिसके पीछे हमारे व्यक्तिगत कोई स्वार्थ न हो जो कर्म करना यह जगत में बहुत दुर्लभ हो चुका है